श्री श्री राम कृष्ण मास्टर श्रीरामकृष्णकथा मटर्मोदय संक्षिप्त जीवनचरित महाविद्यालय पाठसम्पते पूर्व ठाकुर ठाकुरचर कन्या तथा श्रीयुक्तकेशवस भगनीसपर्कीयां श्रीमती निकुंजदेवीं ऊवासप्त अठादशवर्षे गृहस्थाश्रम प्रवेशते तस्वीर न अक संवृत्त स व्यवहारशास्त्रपरीक्षा प्रस्तुति कौती स्म कि संसार से आय वृद्धिमित सकल त्यक्त वाणिज्य संस्था वृत्तिस्वीकार कर्तव्य आसत अनतर अध्यापन कार्य नियुक्त सन् स बहुसु उन्नतांग प्रधानशिशपद अलंकृत अथवा विवधेश महाविद्यालयुत बहुका युगप एक कार्यव्याप्र शिबिकाया गतायात कौती स्म विदिन तस्म तथा अनायासध्यापनशैलिया आकृष्टा अभवं अध्ययन कालेंखलारक्षाथा शक्ति न करनीय आसत वस्तुत कार्य सूयश स श्रीरामकृष्ण साक्षात्कारा पूर्व स ब्रह्मानंदकेशवचंद्रस प्रवचन आकृष्ट सन सामजमंदरम तथा कमलकुटीरादी स्थागमक सह निबिडपरचयलाभाद अन सेशवव सेकर्षणशक् कारण निर्देश अवदत अहो सवान् उत्तम प्रतिभा स्म तथा देवता स्म तस्य तस् कारण सन्धु बांधव श्री प्रभो समीपे गतायात कौतीभो अमृतमयोपदेशन तमोल्लेख प्रचारयरामकृष्ण से प्रथम परचय स ब्राह्मत्मी श्रीयुक्त नगेन्द्रनाथगुप्त महोदय सकात् एकाशीतराष्टादम खीवर्षे प्राप्तवा एक मध्ये विवाह से स्वल्प्रशतियां घात प्रतिघाता सरब्धस्मालाभा महेंद्रनाथ दयाशीतुत्तराष्टादतम खिष्टवर्षे फेब्रुवरी मसल से एक दिवसे बराहनगरे भगनीपतेुक्त ईशानचंद्रकराज से गृह आश्रय स्वीकृतवां तद तद्वाटिकायावस्थन काले सक सा श्रीयुक्त सिद्धेशरमजूमदारेण सह काली दक्षिणेशर कालीरे भ्रमणार्थ्वा अपश्य संध्या भक्त पिवेष्टि चन भगवत प्रसंगे निरता अस्तीरदेवाल पवित्र आवेषनम सम्मुखतः प्रभु सुगदेव इव भागवतं कथयति अथवा जगन्नाथक्षेत्रे श्रीगौराङ्ग इव रामानन्दस्वरूपादिभक्तैः सह उपविश्य भगवत भगवद्गुणकीर्तनं करोति एतद्विहाय अन्यत्र गमनं न समीचीनं परं मास्टर् महोदयस्य कुतूहली कविसुलभम मनोदेवद्यान से संपूर्ण परचयलाभा तहति स्म उद्यानपरीवेक्षण सूनः श्री प्रभो प्रकोष्ठ आगत उप अचरेण तस् परिचय पृछन श्री प्रभु अन्मना दृष्टि महोदय अचित यदरचिता क्य प्रस्थाति गमन काले प्रभु अवदत् पुनः आगत द्वितीयदर्शनम अभवत्म पूर्वाह अष्टवादने श्री प्रभु पुनः तस्य परिचय जिज्ञाते अविवाहित जीवनस्य से प्रशंसा कुरन्न ज्ञात ऐश्छत उद्वाहो जा न मटर्मोदय अवदत आम महोदय तत्म श्री प्रभु स्वीएँ भ्रातृ पुत्र आहूय अवस्मय अविस्मय अवदत अरे रामलाल हंत विवाहम हवाह सपादितर सश पृवा ज्ञातवा ये मटर्महोदय पुत्र अभी जाता उभयप्रसंग प्रति दर्शन मटर्महोद प्रतीति अभूत यदि कालम यद्यपि स धर्मचर्चा उपासनाक आदर्श धर्मदृष्ट स जागतिरा अक उच्च उत्थं न समर्थ एवं तस्य अभिमानं प्रतिपद चूर्णी क्रीय से स्म तथा श्रीरामकृष्ण तम संपूर्णत उत्साहून्यम अ सांन इव अवद्क्षण उत्तम आसी अहम बालोचना दर्शनतः अवगंत शक्नो एक कि आस्वस्थ अभी मटर्मोद शीघ्र अपरे कतिचन आघाता संपूर्णतःनतमकुन क्लामट हेगल हाबर्ट स्पेन्सर् प्रभृती पाश्चातदारशिका मतवादेन सह सुत मटर महोदय से मत आसी यद मानवजीवश्रेष्ठ वस्तु तथा यहाँ विद्यालाभ अभूत सकृत ज्ञानी किंतु अद्यदिष्क्षाहीना श्री प्रभो स ज्ञातवा ईश्वर जानमान अनम अज्ञान तत्न प्रश्न अभवत् ते विश्वास अथवा निराकार महोदय अवदत तस्में निराकार रोचते श्री प्रभो ज्ञापित ये निराकार विश्वास उत्तम सत्यम परम साकारम अपि सत्यम साकार विरुद्ध विश्वास दया कथम सत्यम भवतम अर्ति तरह निर्णय असमर्थर्मोदय अभिम तृति वर कृते चूर्णी किंतु एना सूनः आशनोदी दिवी मृणी न ना चिन्मय मटर्मोदय तत्व ये तदेव यदि सत्यं सर् प्रतिमायां उपाससना क्वती ते तो बोधनीया यदगत्या मृत प्रतिमा ईश्वर न प्रतिमायाम ईश्वर उद्देश्य केवलम पूजा क्रीय तत्रामकृष्ण अवदत ये कलिकताजन सेकल प्रवचन तथा प्रबोधनमें यदि प्रबोधनमेक्ष सबोधय तव शिपीडा कथम तव स्व ज्ञान भक्ति स्याताम तदर्थम चेष्टस्व मास्टर अभिमान सौधम पूर्ण धूलिसाद धूलिसा अभवत सवगत धर्म अनुभूति अभूतिवत्तपर्यतम अग्रत गुद्धिपुर्बलयंत्रेण निर्गुण निराकार ब्रह्मत आविष्क न शक्य तथा तादृश तत्व तत्वदर्शिश संग अत्यावश्यक तेन विना अति मजितबुद्धि अभी अस्मा भगवत्सकाश देसमर्थन सूर्णतः आत्मा श्रीरामकृष्णच आवर्ज्य गृह प्रत्यागे भूय अभी किय दिना बराहनगरे अवस्थान सुयोग मटर्महोदय तया अनर कतिचि वक्षिणेशरे गमनागमन अचिम श्रीरामकृष्णस अतरंग सजातर्गत समृद्ध तथा श्री प्रभो मास्टर महोदय से प्रत्येक कार्य तथा वचसी तदंतरंगसहज भाव प्रकाश स्म एवं तस्वर्षेक महोदय सेमकृष्ण एव प्रवेशनमी प्रभु सकौतुक संवेतबालाकता अवदत असौरे पुनरागत उक्त अहिफेन द्वारा वशीभूत क्यचिथ मयूर आख्यानम अवदत तस्म मयूराय प्रत्यहम निर्दिष्ट समय अहिफेल दीये स्म तथा मयूर से आसक्ति जाता यथार्थका स्था उप, उपस्थित स्म मटर्मोदय सत्यम त आसक्ति संजा सगृह उपवेश दक्षिणेशर चिंता कौती दीर्घ विरह असह्य प्रतीयते चे धावुरुपे उप उपस्थि अभवत एक बैशाख मस से प्रचंडातपे पद धर्माक्त धर्मकर महेन्द्रनाथ कलिकाता तो समागतं सगम दृष्टि श्री प्रभु अवदत्तन्म्ये स्वरि दर्शय किम एक अस्थाषत यदा यदाकर्षत आंग्लजना आंग्लशिषिता धांत आग्छति एक निर्द श्री प्रभु एकदा मास्टर महोदयम प्रभुक मटर्मोदय अवदत्व अत्रुश आकर्षण कथम कलिकता असंख्यजनासा कसा प्रीति न जाता तव जाता कथम एक कारण जन्मस्कार अपरम अवदत पश्य तवकोटी तव बाह्या तव पूर्वृत्त तव भावृत्तम एक अहम जाने अन्न प्रसंगत स उतवा चर्मचुषा घौरांग से सांगोपांगा सर्वान्पश्यम तेज़ तामी मं दृष्टवा पुनः अभी विस्पष्ट एक अवदत ठा ज्ञातवान्स् तव चैतन्य भागवत पाठ शुवामी जन एका सत्ता यहां पिता तथा पुत्र एकताद संस्कार उच्चाधिकारी श्री प्रभु उपदेशेन तथा साधना साहाय क्रमेण अर्धर्धतर स्तर यव्य नीचे चलती स्म ठिकाल श्री प्रभु मास्टर्महोदय अंतक आसीद तस्म सब उपदशति स्म तथा तनमसी सती संसारा से उत्तम धर्मति दृष्टि आकृष्य निवृत्त कौती एकदा अतो जगदंबा त्यागम मा सर्व्यागम कह संसारे यदि स्थापय तदा एक, एक दर्शन दैयी अन था कथम स्थाईक दर्शन न दीये थे उत्साह भविष्य कथ माता अत्या भविधा अपरापर दिवस संसारे कथम स्थाव्य तदुपदेशत अभस् अभत्म इदानं गृह गिठ त्ञापय यजन अंत ज्ञासी ठीक तजनों ने तव स्वजना चितरपीति कर्तव्या इदानं उड्डयन कौशल शिक्षि पित साष्टांग कम न श्यसे माता तथा जन या जगद्रूपेण ठतीव्या सती म या ईश्वर मगे विघ्न उपजनयती अविद्यादशी स्त्री त्यक्त्यान कियकानम कठोरादेश्रवणे मास्टर महोदय समीपं ग अश्रावत किंतु ये ईश्वरे आंतरिकी भक्ति अस्त वशं आया भक्ति सें पत्नी अभी क्रमेण ईश्वर मगक्ति कर्म क्य किंतु मन ईश्वरेपदेशर से नाम गुणगान सर्वदा कर्तव्य तथा सत्संगश्वर भक्त अथवा साधु एक अतरा अंतरा, अंतरा भजनीय संसार मध्ये तथा विषयकर्म्ये रात्रिंदि स्थीयत चेदवरे मनो नव अंतरा अंतरा तत्चित अतीव प्रथमा प्रथम अंतरा अंतरा निर्जनमती चेहरे मनो निधनम ईश्वरे भक्तिलाभम अद्धि संसार निर्वाह कर्त भूय अभी सामसक्त भाई हम तैलाभ्यंजन तदा पनसभंजनम विधात ईश्वरे भक्तिप तैललाभं तंसारिक कर्मी हस्त निधन कर्तव्य